पढ़ रहे हैं जीवन के क्षणों को पहचान रहे हैं और अपने आप को धो रहे हैं बहुत से हमारे संशयों का निवारण हो गया है कि धर्म में जो भी पूजा पाठ जप, तप है ये सब साधन है ये साधन है साधनी के लिए और किसको साधना है अपने ही मन को साधना है जिससे कि जीवन के बूढ़े रहस्यों तक हम पहुंच सके इसी को हमने महाभारत की कथाओं में भी देखा है महाभारत की कथाएं हमारे ही जीवन के नाना स्वरूप हैं। पिछले रविवार को हम महाराज शांतनु की कथा में थी कि शांतनु का दूसरा देवा प्रथम दिवा गंगा से हुआ जिससे देवव्रत जो आठवें वसु हैं प्रभाष हैं वे प्रकट हुए के नाम से प्रसिद्ध हुए ग्रीष्म नाम जैसे महाभारत में पढ़ा तो अब थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष की तरफ भी उसकी देख लें कि कथा का मूलतः उद्देश्य क्या है कि सप्त तो वसुओं की कहानी आठ वसुओं की कथा हमने जानी कि इन्होंने स्वर्ग में ऋषि की गाय को अपहरण किया था तो ऋषि ने श्राप दिया था कि आठों मृत्यु लोग पर जाकर जन्म धारण करें तो उस बाकी सातों वसु ऋषि के पास गए कि चोर तो केवल आठवां वसु प्रभास था आपने हम सबको अभिशक् क्यों किया तो कहा कि संग दोष सबको लगता है और यह बड़ी गंभीर बात है कि संग दोष जो भी संग करेगा उसे अवश्य लगेगा यदि सत्संग का पुण्य फल है तो कुसंग का पाप फल भी अवश्य मिलेगा कहू जाना कि संग केवल व्यक्तियों का ही नहीं होता संग विषयों का भी तो होता है संग विचारों का भी तो होता है जिसके ईर्ष्या, देश क्रोध लो बिंदो आसक्ति बदले की भावना झूठे दम दूसरों को नीचा दिखाने की मनोवृत्ति और इन मनोवृत्तियों के साथ संग करने वाला जीव अर्थात हम क्या कुसंगी नहीं है तो मालाओं का पुण्य बड़ा कि कुसंग का पाप बढ़ा हम सोच रहे हैं कि यदि सत्संग का फल है तो कुसंग का भी तो उतना ही फल है उन मालाओं का उन भजन कीर्तन का पूजा पाठ का क्या प्रयोजन जो हमें कुसंगी होने से भी बचा नहीं पाए यह इस कथा का पृष्ठ है कि हमने माला फेर ली पूजा कर ली तो हम उनको बड़ा गर्व हो गया कि हमने तो बड़ा पुण्य कमा लिया है और हमने कभी देखा नहीं कि हम संग दोष के कारण कितने बड़े पापी हो रहे हैं प्रश्न यह नहीं कि हमने किसी पे क्रोध किया क्रोध का आना तो संग हो ही गया मन में भी आना तो संग है ही है भले हम बाहर से चिकने चुपड़े बने रहें भले से हम अपना दिखावा शांत किए रहें, प्रश्न यह है कि संग तो मन करेगा तो विचार के आते ही संग तो शुरू हो गया चाहे वो सत्संग है अथवा कुसंग है और जब तक कुसंग नहीं हटेगा पुण्य जुड़ेगा कैसे जब तक कुसंग नहीं हटेगा पुण्य जुड़ेगा कैसे कि तो बूढ़ बूंद कर मैं घड़े में पुण्य भर रहा हूं और पेंदे पे बड़ा भारी छेद है कुसंग का उस तो घड़े में रहेगा क्या बोलो तू तो। तो कहा कि इसलिए तुम आठों को अभी शर्त होकर जाना ही होगा तुम जन्म धारण करते ही मृत्यु को प्राप्त हो और लौटो तो सात वसुओं को गंगा अपनी में डुबा ले चली सात बेटे गंगा ने डुबा के मार दी और आठवां देवता जो प्रभास है यही देवव्रत है और ये भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ है और हमने प्रकृति में भी फिर इसको पढ़ा कि जो शुभ हाँ, शांत धवल हिमालय है हाथी शांतनी में और ऐसी राजा शांतनी ने गंगा से विवाह किया हा पहाड़ नहीं, नदी से विवाह किया और आज भी सात नदियां गंगा में मिलती हैं तो सात वसूल लौट चले और आठवां महानद देवव्रत है इसी का नाम भीष्म है आज भी है।, है लोग जाते हैं उस भीष्म के दर्शन करने जाते हैं एक विशाल महानद है जो देवव्रत है अर्थात उत्तर मुखी है हा गंगा तो दक्षिण को आती है तो हिमालय छूट जाता है लेकिन वो उत्तर मुखी होने के कारण भीष्म सर्दियों में बर्फ का ग्लेशियर बन जाता है जम जाता है बाणों की शैया पर प्रति वर्ष होता है जो भारत की कथा है वो आज भी प्रकृति में यथा है वैसी है यथावत है लगता है कि इस कथा को प्रकृति भी हर साल लीला के रूप में खेलना चाहती है इसीलिए नदियां हैं सात नदियां उनमें मिलती हैं सात वसु लौटते हैं आठवां वसु मेसम है जो आज भी हिमालय पर हर साल बर्फ का ग्लेशियर बनता है कैसी विचित्र कहानी है ये भारत है और अब थोड़ा सा अपने ऊपर आ जाओ क्योंकि इन कथाओं का महत्व गुरुकुल में वेद की रिचाओं को जीवन के अमृत को सत्संग और कुसंग के भ्रामों को उनके लाभ और हानि को बढ़ाने के उद्देश्य से ही इन कथाओं का चयन किया गया है ये विशुद्ध ऐतिहासिक है और नितांत आध्यात्मिक है अर्थात सच्चे इतिहास को उदाहरण में लेकर हमने उन्हीं के पात्रों से बालकों को उनके जीवन का स्वरूप रहा है इसीलिए वशिष्ठ मुनि महाभारत में भी दर्शन देंगे क्योंकि वही तो हा बहुत से महाभारत में वशिष्ठ मुनि की चर्चा है अब वो त्रेता युग में हुई और वो द्वाबर अंत के महाभारत काल में भी है तो स्पष्ट है कि यहां समय की सीमाओं को नहीं स्वीकारा गया है क्योंकि यह विशुद्ध आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक पक्ष क्या है इसका कि जब मनुष्य की हम सबकी सप्तवासनाएं सप्तवासनाएं ज्ञान की गंगा में डूब जाती है जब हमारी भी सप्तवासनाएं सप्त अग्नियां सप्त वसु वसु मान्य अग्नि हा जब हमारी भी ज्ञान की सप्त अग्निया काम क्रोध लोभ मुह मध मत्सर श्रोत जब ये सत सतनाएं अध्यात्म की गंगा में ज्ञान की गंगा में डूब जाती हैं, तो मेरे जीवन में भी इस आसक्त जीवन में भी एक प्रभास होता है पहली बार मुझे परमेश्वर का आभास होता है क्यों तू कू कहां से आया है कहां को जाएगा कौन है जो मट्टी से तुझे यह नर्तन देता कौन है जो बन के आत्मा शबरी का राम तेरी जूठन को रथ में बदलता वो कौन है जो उसी अन्न से तेरे घर में बालक भी जाता है तू तो केवल जीवन को भो नहीं तो रहा है तू तो केवल जीवन को भो नहीं तो रहा है जान तो नहीं पाया है और अब मनुष्य योनि में नहीं जानेगा तो क्या पशु योनियों में पतित योगियों में अपने को पड़ेगा कब अपने को पहचानेगा और कब उसको पहचानेगा वो जो तुझको बनाने वाला है तो जब ज्ञान की गंगा में मेरे असत्य और अज्ञान की ये सब अग्नियां डूब जाती हैं शीतल हो जाती हैं तो पहली बार प्रभास होता है सत्य का आभास होता है अभी तक माला क्यों फेर रहा था क्योंकि सारे घर के फेर रहे थे मोहल्ले के फेर रहे थे तो मैं भी फेर रहा था मंदिर क्यों जा रहा था सब जा रहे थे तो मैं भी जा रहा था क्यों जा रहा था लोग के लिए जा रहा था कि ये और मिल जाए भगवान कृपा करते थे यानी जिन वासनाओं को मिटाने जाना था उनके लिए मैं मंदिर जा रहा था मैं तो पूजा कर रहा था इतनी बढ़िया भक्ति कर रहा था मैं तो कहा जब ज्ञान की गंगा में सप्त तो वासनाएं सातों वसु डूब गए तो तेरे जीवन में प्रभास हुआ तुझे तो सत्य का आभास हुआ और जब सत्य का आभास हुआ तो पहली बार ये मानव ये बुद्धि ये मन देवव्रत हुए देव की ओर ईश्वर की ओर आवृत हुए अभी तक तो नाटक था अब देवव्रत हुए देव की ओर आवृत हुए ईश्वर की तरफ ईमानदारी से झुकने आए हैं ना होता प्रवास, तो कैसे होता देवव्रत और वो साथ ना साथ जिए होते तो चौंकते क्यों सुधी कैसे आती रात ना होती तो सुबह का पता कैसे चलता यही तो जीवन मिला है यही तो जीवन का सत्य है भूल का होना गलतियों का होना अज्ञान का रहना तो स्वाभाविक है लेकिन यदि उसको भोया नहीं माजा नहीं पवित्र नहीं किया प्रभा नहीं किया तो जीवन का सर्वनाश ही तो किया अज्ञान होता है स्वाभाविक है अरे दुर्वासा नहीं होगा तो परीक्षा कैसे होगी तो दुर्वासा तो मैं जन्म से होता हूं में अज्ञान है गंदी वासनाएं हैं इसलिए दुर्वासा हूं फिर ये वासनाएं परीक्षा ले ली इनसे बच निकलूं ज्ञान की गंगा में इनको डुबा दू सत्संग प्रवास हो जाए तो मैं परीक्षा में हाँ, आगे बढ़ा इतने में पास हो गया और अब देवव्रत हुआ देव की ओर आवृत हुआ और तब मेरा ईश्वर को पाने का संकल्प भीष्म हो गया बोलो समझ में आते हैं पात्र तो यदि इन पात्रों को मैं जीवन में नहीं उतारता हूं अर्थात महाभारत को अपने जीवन में मुझे जीना है क्योंकि कहानी नितान्त मेरी है आज भी मेरा सारा शरीर का एक एक कोश एक एक सेल मायाओं के साथ ग्रेविटी के साथ संघर्ष कर रहा है मेरा तेजस जिसे हम अंग्रेजी में ह्यूमन एरा कहते हैं वो शरीर को अपने में समेटे है जिस दिन ह्यूमन योरा हट जाता है इसमें बदबू आने लगती है हम कहते हैं मट्टी खराब हो रही अब इसे लकड़ियों पर चिता की ले चलो तेजस गया तो तन गया तेजस गया तल गया और इसी तेजस को सोम कहा हमने वेद में कि यह ज्योतियां हैं लेकिन सोम हैं अर्थात शीतल ज्योतियां हैं तभी तो हर कोई जीवित है मैं फूकने गया होता अपनी ही आग से हाँ समझी इस बात और ये सारा शरीर और मेरा तेजस मायाओं के साथ संघर्ष कर रहा है कि जिससे मुझे जीवन के क्षण मिले और किसी प्रकार तप करके मैं इस तेजस को इतना व्यापक बना लूं कि आवागमन से मुक्त होता अनंत की राह चल दो नहीं तो फिर भटकना पड़ेगा क्योंकि मुट्ठी भर जीवन लिए जीव मायन में तड़पे नहीं तो और मरते ही दूसरा घर ढूंढेगा चाहे किसी कीट का शरीर मिले हां छिपकली का मिले कुत्ते बिल्ली का मिले शुकर का मिले जिसका मिले क्यों क्योंकि क्यों रह नहीं सकता जल रहा है वो जा नहीं सकता क्यों तो उसके पास उतना तेजस नहीं है कि जा सके बिना तेजस के बिना स्वयं शरीर के बिना स्वयं ज्योतियों के वो अनंत की राह जा नहीं सकता तो उसे लौट के जन्म लेना पड़ता है आवागमन में हमें ईश्वर नहीं भटकाते हम स्वयं भटकते हैं अपने ही कर्मों के कारण भारत आंख खोलने वाला महाकाव्य है वेद के रहस्यों को यही प्रकट करता है आज हम तेजस लुटाते हैं पैसा बटोरने के लिए आज हम तेजस लुटाते हैं विषयों को पाने के लिए आज हम तेजस लुटाते हैं बदला लेने के लिए आज हम तेजस लुटाते हैं थोथले दम और मिथ्याभिमान के लिए हम बटोरेंगे क्या हम तो जो लायफ है साथ वो भी गवा रहे हैं महाभारत में हम औंधली मुंह पड़े हैं और उसमें भी अपनी पीठ फट पा रहे हैं कि हमसे अच्छा तो कोई जीता ही नहीं क्या बात है क्या बढ़िया जिंदगी जिए हैं है क्या कहते है? थाती पे चढ़ के मुंह ढले ऐसे थोड़े ना निये <laughs> क्या बात है हा? काश मेरी सप्त वासनाएं ज्ञान की गंगा में सो सोचा आप में जिन जिन के गलों पर यज्ञोपीत है उस पर भी सात गांठें पड़ी हैं आठवीं नहीं क्योंकि आठवा तो आत्मा है कृष्ण है इधर आत्मा भीष्म है महाभारत में उधर आठवें कृष्ण है कि वेद में प्रवेश से पहले तुम्हें भीष्म तक आना होगा तुम्हें भीष्म से कृष्ण को फाना होगा बाहर के यज्ञ को ही हम भीषम कहते हैं जो भी हवन यज्ञ आप करते हैं बाहर का उसे हम क्या कहते हैं कि यह कुआरा यज्ञ को भी कहते हैं लक्षार्थ है यहां कि ये कुवारा भीष्म है ये ब्रह्मचारी है ये पैदा नहीं करता है केवल विषयों को मिटाकर तुम्हें सत्य की राह देता है और ये पहले वेद की ऋचा में भी हम पढ़ाए हैं उस ऋचा को भी यहां दोहरा लें तो हम आगे चले वो ऋचाएं पूर्व के ऋषि में है जो आपने पढ़ी है पहली ऋचा क्या है केतुम कृणमन अकेतवे पेशु मह अपेष से समुसदे रह जाए केतु कहते हैं ध्वजा जा समझते फ्लैग झंडा और झंडा किसका प्रतीक है दंभ का ईगो का उपाधि का उपाधियां है तो कहा के तुम उपाधियों को नष्ट करके किणवन करके समाप्त अकेतरे अकिन हो जा। जितने दंभ है तेरे पास उतनी ही पाप है तेरे पास क्योंकि उपाधियों में बधा मन कभी समाधि नहीं पाता वो मन ही व्याधि हो जाता है उपाधियों में जो फंसे हैं वो व्याधियों में फंसे हैं मन की तो इसीलिए देव ने कहा कि की तुम करमन अकेत हुए उपाधियों को नष्ट कर अकिचन हो जा क्योंकि जो अकंचन नहीं होता वो कुछ पाता भी नहीं है कैसे एक कथा सुनाते हैं आपको उदाहरण दे रहे हैं एक बहुत गरीब किसान था इतना गरीब था बेचारा कि जो घास फूस मिल जाता था वो बाल के खा लेता था बथुआ थुआ मिल गया तो खाने को नहीं था उसके पास किसी कारणवश राजा उस पर बड़ा प्रसन्न हो गया किसान पर और कहा कि आज मैं तेरे मैं तेरे साथ भोजन करूं और उसने भंडारी से कहा कि जो सबसे उत्तम खाना हो वो सारे के सारे बनाओ आज मैं इसे प्रसन्न करूंगा राजा कि आज किसान को खाने को मिल गया अब किसान ने भरपेट खाना खाया बड़ा खुश सारे गांव में गाता फिरे अरे आज तो मैंने बहुत बढ़िया खाना खा लिया बहुत खुश हूं और गणित करने लगा क्या तो मैंने इतने रुपयों का खाना खाया इतने पैसों से तो मैं का खाना तो मैं तीन भर में भी तीन महीने में भी नहीं खा पाता इतना कीमती खाना खाया है बड़ा खुश रहा रात भर वो बड़ा प्रसन्न रहा और शरीर उदास हो गया पूछो क्यों दिशा मैदान चल जाना है सोचने लगा कि भाई अगर मैं दिशा मैदान को गया तो इतने तो उत्तम खाने का नाश हो जाएगा पूरा तीन सौ रुपए का घाटा हम भी सस्ते जमाने अब बेचारा किसान बड़ा दुखी तो अगर वो घाटा बचाएगा तो क्या होगा और यू ही सड़के मर जाते हैं हम लोग हमें इतने पोथे याद है इतने पुथन्ने रट रखे इतने श्लोक हमें आते इतने हैं इतने नाटक जानते हैं बदबू हम को है किसान की तरह समेटे बैठे जब तक घर खाली नहीं होगा अकिचन नहीं होगा भरेगा कैसे और जब तक पेट साफ नहीं होगा जीवन का अगला क्षण तुझे मिलेगा कैसे सड़के मर ना जाओगे तो कहा कि तुम कर्ण मन अकेती उपाधियों को नष्ट कर और अकिंचन हो जा मन को धो दे मन को खाली कर प्यास जगा जो दम्ब से भरा मन है वो तो मरा मन है अब प्यास कहां उसके पास वो कुछ नहीं पाएगा बड़ा घड़ा दस जगह दस नदियों में डुबाया कोई फर्क नहीं पड़ा पानी वही है स्वाद वही है क्योंकि पहले ही भरा था जब खाली नहीं हुआ सौ नदियों में भी डूबेगा कौन सा नया जला आएगा इसमें तो भरे घड़े से सत्संग में जाना नहीं क्योंकि भरे घड़े कुछ पाते नहीं है कह रहा केतुन कृणवन अकेत नहीं अपेश मर रहा अपेशसी पेश कहते हैं भी जगत को मेरा तेरा अपना प्राया तू तू मैं मैं ऊंच नीच जात पात मरिया माने सीमा मरिया शब्द मर्यादा मरिया से बना दामाने माने दाइनी तो शब्द बना मर्यादा मरिया माने सीमा, दाएनी। सीमा दाएनी दा दाइनी सीमा दाइनी मर्यादा अर्थात लक्ष्मण रेखा तो पेशों हो मरिया अपेश से ही भेद जगत की सीमाओं को तू अपन मूल होया सी राम में सब जन एको कृष्णा द्वितीय नाश्ते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरी ना कोई एको ब्रह्म द्वितीय नाश्ते कि सबने उसका भावला और इसी को नारायण ने गीता में कहा कि यह अर्जुन जो मुझे सब में देखता है जो मुझे एक कम नहीं सबने Hey, यह अर्जुन जो मुझे सब में देखता है वही मुझे देखता है और मैं उसी को देखता हूं आपने मूर्ति में, में देख लिया अब बाकी में बाकी सब देख लिए भगवान कैसे मिलेंगे कहा कि जो मुझे सब में देखता है क्यों कहा में भगवान वो यह यहां भी है कि पेशो मर रहा अपेश से कि अभेद की हर सीमा को तोड़ भेद की और अभेद हो जा मूर हो जा सम जाए था प्रातः काल के सूर्य के समान सम भी, समान समानषध भी ऊषा काल के सूर्य के समान जाए था यदि जन्मना चाहता है तो पहले बाहर मूल और अकिंचन हो तब भीतर को जन्म पाएगा नहीं तो प्रभु की राह नहीं आ पाएगा अकिंचन होना भेद से ऊपर उठ जाना अभेद हो जाना कोई दम्भ की बात नहीं है प्रभु पानी की भक्ति की सबसे बड़ी जरूरत है इसमें आठवीं की बात नहीं है इसके बिना नहीं तो कहा पहले मीड और किंचन हो और तब अगली दिशा में कहता है आद स्वधामू तब आकर दहन हो स्वने आत्मा धाम धाम मुह में आदह स्वधामु आकर दहन हो आत्मा रूपी धाम में पुनर्गर्भत्व में रे, रे और उसी के गर्भ से सूर्य बनकर जगमगाते सूर्य सा नया जन्म पा सुन ज्योतियों में आ अनंत ज्योतियों की रहले ले नाम यज्न गे तब यज्ञ के नाम को चरितार्थ कर बाहर का यज्ञ भीष्म है वो तेरे विषयों को जलाएगा भीतर का यज्ञ कृष्ण है तुझे अनंत को ले जाएगा लेकिन वहां से होकर ही यहां पर आएगा यह भी मर्यादा है जिसने बाहर का यज्ञ छोड़ा उसका भीतर का भी गया मत भूलो इस बात क्योंकि सुधियों में यज्ञ को बजाना है कल्पनाओं में यज्ञ को निरंतर जलते रहने देना है सासून बसेगा जब तभी तो मिल पाऊंगा मैं उसको और तभी तो यह हूं यज्ञ और तब सत्य मिलेगा मुझे तो महाभारत युद्ध में थोड़ा आगे चलना है। आमने सामने खड़े हैं दोनों दोनों आठवें एक गंगा का आठवा बेटा है तो दूसरा वसुदेव का आठवां पुत्र है दोनों आमने सामने हैं और दोनों आठवें हैं सात के उपरांत हैं वो ज्ञान की सात के धाराओं से ऊपर खड़ा है वो वसुदेव का पुत्र है हां और ये सत अग्नियों के लुप्त हो जाने ज्ञान की गंगा में डूब जाने पर आठवां होकर प्रकट हो रहा है ये भीषम है दोनों आमने सामने क्या बात है महाभारत महा स्पष्ट होना है एक ने कहा है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और आज भी आत्मा होकर वो शस्त्र धारण नहीं करता केवल शरीर रथ चला रहा है बुद्धि तुम ये लड़ो दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित हे अर्जुन ये जीव ये जीवन संग्राम तेरा है मैं तो शरीर रथ को चलाऊंगा सांस दूंगा धड़कन दूंगा गोदर को रखने लगूंगा रथ चलाऊंगा युद्ध नहीं लड़ूंगा भगवान कहते हैं और आज भी आत्मा होकर वह युद्ध लड़ते हैं क्या यह बात अलग है कि सारा युद्ध वही लड़ रहे हैं लेकिन यहां निमित्त होकर निमित्त मात्र मातृव सर्ग साची गीता में कहा कि तुझे निमित भी तो होना है अगर तू निमित्त धरा भी धारण नहीं कर पाएगा तो तेरा जीवन तो सारा व्यर्थ हो जाएगा तो कहा हे अर्जुन मैं रथ चलाऊंगा युद्ध दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित अर्जन माने इकट्ठा करना कलेक्शन हा एकत्र करना अर्जन से अर्जित होने के कारण क्या नाम पड़ा अर्जुन ये कौन है हम सब हैं जीव है बुद्धि है ये ज्ञान है ये इंटेलेक्ट है कि कहा कि मैं तो रथ चलाऊंगा युद्ध नहीं लड़ूंगा और आज युद्ध नहीं लड़ता है अगर वे युद्ध में समृद्ध भाव से अथवा भाव से भी खड़ा हो गया होता तो क्या तुम झूठ बोल सकते थे समझा तू कुछ कर मैं तो खाली हक चलाऊंगा इसलिए तो तुम मैं झूठ बोला इसीलिए तो तुमने पाप किए इसीलिए तो तुम गुना तो करके भी मुंह चमकाते रहे जो तुम मोहमे में फंसे रहे और उसने कहा जो मन में आए कर मैं तू सिर्फ रस चलाऊंगा बोलो तुम, तुम स्वतंत्र है चाहे जैसे न कितनी बड़ी बात है और देखो सामने भी लीला में दिखा रहा है हर शरीर में और हम हैं कि जानते नहीं कैसी बात है कहा कि, कि मैं आश्चर्य नहीं उठाऊंगा इसीलिए आप झूठ बोलते हैं आप दूसरों के साथ गलत व्यवहार भी करते हैं आप लोभ के वशीभूत होकर अन्याय करते हैं और वो चुपचाप तुम्हारा रथ शरीर को सांस धड़कन को चलाता है वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है हम हर जगह मर्यादा ही हो जाते हैं मेरी कहानी है ये महिला भारत है ये हमारी कथा है हम सबकी कहानी है हर युग की कहानी है प्रत्येक व्यक्ति की कथा है इसी को इतिहास मत समझो ये एक सच्ची सत्य घटना पर एक सच्चे इतिहास पर खड़ा विशुद्ध आध्यात्मिक महाकाव्य है जो ये ग्रंथ है महाभारत है कि मैं अस्त नहीं उठाऊंगा लेकिन भीष्म ने कहा कि मैं उठवा दूंगा याद है ना महाभारत की कथा में अब तू सीरियल भी देखते हो तुम लोग हां नीत जहां कथा में आएंगे तो इसे बड़े विस्तार से लेंगे आगे भी हाँ तो उन्होंने कहा कि मैं अस्त नहीं उठाऊंगा कहा उठवा न दू और हार कर कृष्ण को आवेश में आकर रथ का पहिया उठाना पड़ा जब अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे हैं और भीष्म उनके सारे रथ के पहिये तोड़ रहा है और पिता में भीष्म जान बूझ करके छोटे छोटे बांध भगवान को भी लगा रहे कि जोश नहीं <laughs> और जैसे भगवान ने चक्र उठाया भीष्म रथ से कूदे और उनके चरणों में गिर पड़े बोले बस प्रभु इतना ही कराना था अर्जुन को भी बोध हुआ ये कथा में आगे लेंगे तो ये भीष्वर वो जो रथ वो जो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा उससे भी अस्त्र अर्थात आत्मा से भी अस्त्र उठवा देता है श्री बाहर के यज्ञ को भूलना मत बाहर का यज्ञ बहुत महान है से भी अस्त्र उठवा देता है यह बाहर का यज्ञ है जो इसमें धुला नहीं वो भीतर गया नहीं कहा कि सब ओषदिर अजाय था सम अजाय था समी अजाय था, था कि प्रातः काल के सूर्य के समान यदि जन्मना चाहता है प्रकट होना चाहता है तो पहले लूढ़ और अकििंचन होना पड़ेगा और हम हैं कि दब जीते हैं दब लोग पालते हैं कपट बोते हैं जाने क्या क्या करते हैं और समझते हैं कि हम बड़े समझदार हैं हम बिल्कुल ही रहे हैं। बाकी सब गलत है सुबह से शाम तक ना हमारा कोई बड़ा है ना हमारा कोई आराध्य है अगर ईश्वर भी पत्थर से बाहर निकल आए हैं तो हम भगा ना दे उसको ठीक नहीं सकता वो हमारे पास हमने बड़े बड़ों को सीधा किया क्यों भाई <laughs> क्या बात है <laughs> सीधी बेचारे पत्थर के होके खड़े हो गए बोले तोबा है ऐसे ही ठीक है <laughs> सोचो विचार करो पूछो अपने आप से क्या जीवन का सर्वनाश नहीं कर रहे हैं हम लोग कब गंभीर होंगे कब पढ़ेंगे अपने आप को तो यू गंगा के आठ बेटों में देवव्रत को महाराज शांतनु रखते हैं और ये सत्यवती से उनका दूसरा विवाह होता है हमने कथा में जाना कथा में थोड़ा सा आप परिचय में रहते हैं सूत्र सूक्ष्म रूप में कथाओं में जा रहे हैं विस्तार में कहीं नहीं जाएंगे और उसके बाद उनके पुत्र महाराज शांतनु के पुत्र हुए हैं चित्रांगद और विचित्रवीर चित्रांगद बड़े बलशाली हैं ये सत्यवती नंदन हैं दोनों सत्यवती के बेटे हैं चित्रांगद बड़े बलशाली हैं बड़े यशस्वी हैं प्रतापी हैं महाराज शांतनु के देहासान होने पर वे भरत खंड के सम्राट हैं उन्होंने बहुत यश कमाया है चित्रांगद ने, लेकिन उनका दम्भ जो है वो देवता यक्ष किन्नर गंधर्व किसी को कुछ मानता नहीं है और उसी दम्भ के वशीभूत आकर वो बहुत से ऐसे कर्म भी करते हैं अन्य अन्य अन्य जगह जहां जहां संकलन हुए अन्य प्रकार की कथाएं लेकिन यह है कि वो ऐसे कर्म भी करते हैं कि जिनसे पीड़ाएं भी प्रकट होती हैं और उसी में एक गंधर्व है उसका नाम भी चित्रांगत है तो वो आवेशित होता है और चित्रांगद महाराज के पास आके कहता है कि तुम अपनी भूलों को स्वीकार करो और अपने नाम बदल दो क्योंकि तुम चित्रांगत कहलाने के योग्य नहीं हो चित्रांगत तुम मैं हो अथवास युद्ध करो तो उस युग युद्ध के लिए बुलाया जाता था तो कोई इंकार नहीं करता था वे दोनों युद्ध करते हैं लंबे काल तक युद्ध करते रहते हैं और अंत में वो गंधर्व महाराज चित्रांगत को मारकर स्वर्ग को लौट जाता है और चित्रांगत मृत्यु को प्राप्त होते हैं विचित्र वीर जो छोटे हैं उन्हीं को गद्दी पर बिठाया जाता है ऐसे ही समय में काशी नरेश के तीन बेटियां हैं अंबा अंबिका और अंबालिका ये तीन बेटियां हैं उनके सुंदर की घोषणा होती है और पिता में भीष्मत्यपी के कहने पर कि महाराज की पत्नियां भी तो होनी चाहिए तो महाराज छोटे हैं वो जाने सकते हैं तो स्वयं पिता में, में जाते हैं स्वयं सजा हुआ है तीनों राजकुमारियां माला लिए खड़ी हैं जब भीष्म पहुंचते हैं तो लोग हंसते हैं कि बूढ़ा यहाँ क्यों आ गया क्योंकि तो उस समय तक पिता में भीष्म जो हैं, उनकी आयु काफी श्रेष्ठ हो चुकी है तो कहते हैं ये तो अखंड ब्रह्मचारी था तो यहां क्या करने आया है और तब तो भीष्म से कहते हैं कि मैं अपने छोटे भाई के लिए इन तीनों का हाथ बांगता हूं तो इस पर वहां युद्ध होता है और भीष्म सबको पराजित करके तीनों राजकुमारियों को लेकर चले आते हैं भीष्म को पता नहीं होता है कि जो सबसे बड़ी बहन है जिसका नाम अंबा है वो मन ही शाल्व को प्यार करती है जो दूसरे राजा है और शाल्व को भी इनके हाथों कलंकित और अपमानित होना पड़ता है और इस प्रकार तीनों कन्याओं को लेकर भीष्म हसनापुर आते हैं जब अंबा उनको अपने मन की बात बताती है तो वे अंबा से कहते हैं कि वे वापस जा सकती हैं और उन्हें सम्मानपूर्वक महाराज शालु की आंख को भिजवा देते हैं लेकिन शाल क्योंकि भीष्म के हाथों अपमानित हो चुका है इसलिए वो अम्बा को स्वीकार नहीं करता अंबा फिर लौट के आती है और भीष्म से कहती है और दोनों बहनों का विवाह वो विचित्रवीर से कर देते हैं। जब अंबा लौट कर आती है और भीष्म से कहती है कि तुम्हारे कारण मेरा अपमान हुआ है इसलिए अब तुम मेरा वरण करो तो देवव्रत कहते हैं कि मैं अपनी अटल प्रतिज्ञा के कारण ही भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हूं देवी विवाह तो कर ही नहीं सकता तो अपने आप को वो भीष्म से बदला लेने के लिए गंगौर तप करती है और अग्नियों में अपनी देह का भस्मसात कर देती है इस संकल्प के साथ कि वो अगले जन्म में नर रूप में प्रकट हो और पितामह भीष्म को उसी के हाथों मारा जाए ता? तो इस प्रकार महाभारत की कथा आगे बढ़ती है विचित्र वीर अपनी चंचलता कामुकता और लंपटता के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनके कोई संतान नहीं होते और इस प्रकार अंबिका और अंबालिका का गोद सुनी रह जाती है तब सत्यवती पितामह भीष्म से कहती है, उत्तराधिकारी के लिए वे विवाह करें वो मना करते हैं अब यहां बहुत से महाकाव्यों में बहुत सी गलत सलत बातें आई हैं और जो वो नहीं समझ पाए इसके कारण ये कथाएं आई हैं लेकिन जो आई है वो आई हैं। और तब सत्यवती अपने बे, पहले बेटे स्वयं वेद व्यास को बुलाती है जो इस महाकाव्य के लेखक हैं वेद व्यास से कहती है कि वेद व्यास विचित्र वेद और चित्रांतर संतानहीन ही मर गए सिंहासन खाली है भीष्म सिंहासन पर बैठेंगे नहीं तो केवल सिंहासन के प्रहारी बन के रहेंगे ऐसा उनका संकल्प है अब भरतखंड का सम्राट कौन होगा और कुरु वंश का पुरुष कौन कहलाएगा मैं वंश के विनाश का कारण हूं जो मूल कथा जो ऐतिहासिक घटना है मैं उसमें पहले आपको ले लूं, जिससे आप लोगों को कोई संदेह ना तब वेदव्यास ने कहा कि मां आप दुखी क्यों हैं आप दो बच्चों को गोद दिलवा दें एक अंबिका को और दूसरा अंबालिका को और इन दोनों में जो योग्य होगा वो बल वंश का सम्राट सुशोभित होगा तो कहा कि वो रक्त संबंध तो नहीं होगा क्या जनता और बाकी सभा सत राजा वो सब जो उसके अधीन है क्या वो उसे, उसे अपना सम्राट स्वीकारेंगे तब उसने कहा वेद्यास ने कि मां भरत वंश कभी भी रक्त संबंध से नहीं चला सदा योग्यता ही इसका आधार रही है इसीलिए महाराज भरत ने नौ सजे बेटों के होते हुए भी दसवें बेटे को गोद लिया था जिसे जनता से लेकर के आए थे गुरुमनि को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था इसलिए यदि आप रत्न संबंध कहें तो कुरुवंश में ऐसा कोई विधान नहीं है वो तो हमेशा कर्म प्रधान योग्यता प्रधान व्यक्ति को ही सिंहासन पर पर पर बिठाते आए हैं और यही परिपाटी महाराज भरत और उसके पूर्वजों ने भी चलाई है और यदि आप पूछना चाहें तो सारा सचराचर ही जब महामुनि कश्यप की संतान है तो हमने दो कहा है वंश तो वहीं से चले हैं सर तो सत्यवती ने कहा परंतु यदि वह शूर नहीं हुए और उनमें शौर्य की कमी हुई तभी तो इस गुरु वंश का कलंक में ही कहलाऊंगी मेरे कारण इस वंश का विनाश होगा तुमने कहा मां तुम इस संकोच का भी परित्याग कर दो उन दो बच्चों को जिन्हें तुम गोद लोगी उनको मैं अपनी नेत्रों से पुनः प्रकट करूंगा मतलब अपने महाकाव्यों में कल्पनाओं में नेत्रों से क्या प्रकट होता है कल्पनाएं सपने बोलो तो मैं अपनी कल्पनाओं से प्रकट करूंगा और मेरा महाकाव्य पुत्र मनकर कुरुवंश को सदा के लिए अमर कर देगा हा कुरुवंश को सदा के लिए अमर कर देगा ये ही संकल्प था जिसके कारण वेद व्यास ने कुरु वंश को ही अपने लीला ग्रंथ का आधार बनाया एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को जीवित रखने के लिए गुरुकुल शिक्षा का महाकाव्य बना करके कि जहां छात्र को उसका संपूर्ण जीवन अध्यात्म हम पढ़ाते हैं उसको इसका गुरु वंश को विशेष करके उसका वो जीवित रखने के लिए उनके पात्रों को अमरता देने के लिए इतिहास में भी उनको सदा बनाए रखने के लिए वेद व्यास ने के साथ क्योंकि केवल पूरी वंश को भी लेकर के जो बालक को पूरा स्वरूप नहीं बढ़ाना चाहते थे इसलिए महाभारत में उन्होंने त्रेता युग के भगवान राम की कथा का भी संपूर्ण नीलात्मक दर्शन प्रकट किया महाभारत महाकाव्य में भगवान राम की भी पूरी कथा है यहां तक कि जब उन्होंने इसी के लिए पुनः भागवत महाकाव्य की संरचना करे तो उसमें भी पूरा एक अध्याय भगवान श्री राम को उनकी कथा को वेद ने अर्पित किया तो इससे भी स्पष्ट है कि त्रेता युग और द्वापर युग के बीच में जहां लाखों वर्षों का अंतराल है तो ये इतिहास के लिए लिखा हुआ महाकाव्य नहीं है लेकिन एक सत्य इतिहास को अपने लिए दोहराता हुआ ग्रहण करता हुआ एक महाकाव्य जो विशुद्ध आध्यात्मिक है हर व्यक्ति को उसका स्वरूप बढ़ाने के लिए उसी के रूप में ग्रहण किया गया है और इस प्रकार यह कथा जो दूसरी है महाभारत में उसका भी मैं आपको परिचय दे देता हूं कि वेद व्यास ने कहा तो वेद व्यास ने कहा कि तीनों रानियां मेरे सामने और दोनों पत्नियां मेरे सामने बुजुर्गों के सामने से निकल जाएं और मेरे दृष्टि पात्र से मेरी संतानवती होंगी तो संकोच के कारण दोनों रानियों ने साथ में एक दासी को भी ले लिया। जब तीनों गुजरी तो एक ने आंखों पर हाथ रख लिया था जो बहुत प्रचलित कथा उसी को ले रहे एक ने आंखों पर हाथ रख लिया था तो व्यास ने, ने कहा इसकी संतान अंधी होगी दूसरी शर्म के मारे काप रही थी और पीला पड़ गया था चेहरा तो कहा इसका जो पुत्र होगा उसे पांडु रोग होगा और जो नौकरानी थी वह श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उसी प्रकार उनको प्रणाम करती हुई निकल गए तो कहा इसकी जो संतान होगी वह स्वयं यम का अवतार होगा और न्याय और धर्म का अद्भुत ज्ञाता होगा इस प्रकार पहली पत्नी से धृतराष्ट्र हुआ जो अत्याधिक बलशाली होते हुए भी अंध था दूसरी के महाराज पांडव हुए जो बहुत सशक्त होते हुए भी पीतवरण थे पांडु मतलब पीला पीलापन उनके सारे शरीर पर था और तीसरे जो संतान थे दासी पुत्र हुए वो विधुर कहला है इस प्रकार ये कथा यू आती है ऐतिहासिकता में थोड़ा सा यहां अंतर है कि जिन राजा कुमारों को लिया गया था तो खेलते खेलते कांटों की झाड़ी में गिरा और उसकी दोनों आंखें चले गईं और इस प्रकार धृतराष्ट्र अंधा हो गया हां। और दूसरा राज रूप के कारण पांडु रोग के कारण पीला पड़ा और उसकी कांति सदा के लिए ठीक होने पर भी पीत ही रही तो उसको पांडू के नाम से ही पुकारा जाने लगा लेकिन जो भी कथाएं रही मूलतः यहां महाभारत विशुद्ध रूप से हर व्यक्ति के जीवन में यहीं से उतारा है भगवान जीव ने ध्वर धाती है धीत मानी पकड़ना जकड़ना और राष्ट्र मानी भूमंडल धी माने धृत है ना धृत राष्ट्र माने धारण करने वाला है ना राष्ट्र माने प्लेनेट जो ग्रहों नक्षत्रों को अपने पंजे में खिलाने वाला है उसे हम संस्कृत में क्या कहते धितष्ट्र धृतराष्ट्र कौन है तो महाभारत की कथा में कहा कि ये काल के अवतार हैं काल समझते हैं ना समय ये काल के अवतार हैं और वैसे भी ये सब मनु की संतानी में आ रहे हैं मनु की ही संतानु में ये सब के सब आए हुए हैं और मनु संस्कृत में किसको कहते हैं काल को देखो मनु का मनु किसको कहते हैं उसे अच्छे से समझ लो इकहत्तर सेवनटी वन इकहत्तर गुणा तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष बराबर एक मनु हाँ? जैसे आप शास्त्र कहते हैं ना लक्ष कहते हैं ना उसी प्रकार मनु इकहत्तर गुणा तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष बराबर एक मनु अर्थात एक मनु की इकहत्तर वर्ष की आयु है और उसका प्रत्येक वर्ष पृथ्वी वर्ष तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष बराबर एक वर्ष है और इस प्रमाण से प्रत्येक मनु की आयु कितनी है इकहत्तर वर्ष और ये चौदह मनु हैं जो एक के बात एक चला करते हैं ना जैसे संबत है एक के बाद दूसरा चौंसठ संत है चलते रहते हैं एक दो तीन चार चौसठ दूर हो तो फिर पहले आगे इस है वह यशवत मणि है मनु उसको कहते हैं कि जिसकी इकहत्तर वर्ष की आयु हो और जिसकी आयु का प्रत्येक वर्ष पृथ्वी वर्ष तैतालीस लाख 20 हजार वर्षों के बराबर उसका प्रत्येक वर्ष हो और इस प्रकार उसकी आयु का प्रमाण इकहत्तर वर्ष हो अर्थात तैतालीस लाख 20 हजार वर्ष जब इकत्तर बार भूल जाए तो एक मनु गठ हुआ और अगला मनु आया इस मनु की पत्नी हां वो कथा हम बीच में नहीं ले आए हैं जो सत्यव्रत की महाराज की कथा लानी थी तो मनु की पत्नी का नाम क्या है शत वैसे यहां अभी हम स्पष्ट कर दें यदि किसी आदमी के दो रूप हों तो आप उसे क्या कहते हो गह अच्छा तो नहीं मानते उसे बोलो तो और जिस स्त्री के दो रूपों से आप क्या हो हां क्षमा के साथ उसको नहीं तो आप भटे कहोगे ना सिनार क्या क्या तो बातें करते हो आपने उल्टी सीधी और जिसके शत्रु बताइए तो यानी दो रूप तो आप सह नहीं सकते और नाम क्या है नाम क्या है शत्रुपा वो ऐसा नाम है क्या लेकिन नहीं मनु कहा काल को काल माने समय को और शत्रुपा कहा सब्य सदवा सचवाचर को प्रकृति को बोले तो समझ में नहीं आ रहा क्या जो तो सत शत रूप धारण किए सब्य सदवा ये प्रकृति है इसे हम क्या कहेंगे अब यहां कोई शब्द नहीं है और समय और उस प्रकृति की संतान होने के कारण ही हम सब क्या कहलाते मनोज अब यहां किसी एक औरत और एक आदमी की कल्पना निकाल दूंगा उसे समझो ये तत्व भी है या <laughs> एडम यूर आदम हवा की कहानी के साथ इन्हें जोड़ने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम यज्ञ से उत्पन्न हो यहां सृष्टि यज्ञ से यह मनु क्या है काल है और शत्रुपा सब भी सदवा ये प्रकृति है ये सचराचर है और इन्हीं से इन्हीं पांचों तत्वों से संपूर्ण सचराचर निरंतर हमें बनाता है एक बालक को बनाने में क्या खाली एक माता उसे उत्पन्न करती है नहीं, उसमें पांचों तत्व लगते हैं उसमें पेड़ों की वनस्पतियां लगती हैं गौ माता का दूध लगता है हाँ, ग्रहों नक्षत्रों की दया कृपा लगती है उनका तेजस लगता है तब तो एक शिशु होता है इसलिए उस बच्चे का पिता काल है समय है और माता शत्रुपा है अर्थात ये सब्य सद्द्द सदवा सचराचर है यह प्रकृति है उन्हीं चल है हाँ। तो इस प्रकार उन्हीं की संपत्ति में आने के कारण धृतराष्ट्र भी क्या कह रहा आदमी का बेटा आदमी होगा ना शेर तो नहीं हो सकता और शेर का बेटा आदमी नहीं हो सकता चेरी रहेगा तो ठीक उसी प्रकार काल की संपत्तियों में आया हुआ धृतराष्ट्र भी और महाभारत महाकाव्य में पहले ही जब पात्रों का चयन हुआ है तो कहा कि धृतराष्ट्र काल का अवतार है इसका अवतार है काल का अवतार है गुरु महाकाव्य समझ नहीं आ रहा कि इतिहास के शुद्ध धरातल पर खड़ा विशुद्ध आध्यात्मिक महाकाव्य है हर व्यक्ति की कहानी है ये गुरुकुल ने एक इतिहास को सच्ची घटनाओं को उदाहरण में लेकर के हर बालक को उसके जीवन के विभिन्न पहलू भाव सरल करके पढ़ाने की प्रक्रिया है उसका नाम महाभारत है समझ नहीं आ रहा था इसका अर्थ यह भी नहीं कि युद्ध नहीं हुआ अथवा ऐसा हुआ नहीं था वो इतिहास अपनी जगह था लेकिन ये महाकाव्य हर व्यक्ति के जीवन की कहानी है हर व्यक्ति के जीवन में निरंतर जो घट रहा महायुद्ध है जो हर क्षण वो प्रकृति ग्रेविटीज के साथ मायाओं के साथ ये शरीर लड़ रहा है उसके शरीर का तेजस लड़ रहा है जहां एक एक कोष उसके शरीर का सेना है सैनिक है जो और यह समय निरंतर युद्ध कर रही है और कट रही है हाँ जैसे बताएगा ना आपको 25 से लेकर के 35 दिन के भीतर आपका प्रत्येक कोश नष्ट हो जाता है शरीर का जो बाहर होता है और नया कोश बनता रहता है पुराने की जगह लेता है जिस दिन यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है अथवा घटने लगती है हाँ एक बात आपको और बता दें जिस दिन ये शरीर में यह प्रक्रिया घटने लगती है कि मरे तो 10 साल और बने दो साल तो क्या होगा शरीर पर संवेतन झुड़ियां पलने लगेंगे बुढ़ापा दस्तक पोने लगेगा क्यों क्योंकि संघर्ष में अब यह हारने लगा है भारत महा महाभारत नहीं ये पराजय की ओर जा रहा है ये धीरे धीरे नाश की ओर बढ़ रहा है नष्ट दस कुछ हो रहे हैं बन दो कोष रहे बोलो तो फिर क्या होगा चेहरे पे भी सलवटे आने लगेंगे बगल में भी झुड़िया आने लगेंगी इसी प्रकार रक्त का भी सीमित समय है तीन महीना बीस दिन एक एक जो कोश है आपके शरीर का सबका ऐसा है क्या कि हम युद्ध कर रहे हैं अगर युद्ध ना होता तो ये नष्ट क्या होते बोलो और इस युद्ध को भूल करके हम विषयों में सुन हैं उस उद्देश्य को हमने उतार के अलग फेंक दिया है जिस उद्देश्य के लिए इस धरती में, आकाश में, सचराचर में सभी ने मिलकर हमको बनाया वो हमारा उद्देश्य नहीं है ये सब हम भूल चुके हैं शरीर जो मायाओं से लड़ है हम उन मायाओं के प्रभाव को घटाने के बजाय क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं दुख में चिंता में हिंसा में देश में बेद में मोह में आशक्ति में विशांतता में बदले में गंदे विचारों में हम अपने अपने आप को और अधिक भ्रमा करके शरीर को और अधिक तेजी से विनाश कर रहे हैं यानी हमें कौरमों से लेना था हम कौरवों से कह रहे हैं चलो हम भी तुम्हारे साथ हैं और मारो मेरी सेना को इसीलिए कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसका स्वभाव नहीं सुधरा है उसे किसी शत्रु की जरूरत नहीं है क्योंकि तो उससे बड़ा शत्रु उसका और कौन हो सकता है वो तो अपना ही दुर्दांत शत्रु है उसे और कोई शत्रु नहीं चाहिए कोई मिटाने वाला नहीं चाहिए वो तो खुद अपने आप को मिटाने वाला है महाभारत महाकाव्य में हम छात्रों को मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव के साथ धोने के लिए कहते हैं क्योंकि जब तक यह नहीं भूलेगा यज्ञ की ओर हमारा स्वभाव ही नहीं होगा यज्ञ हमारे मन में ही नहीं बसेगा तो यह आज की जो रिचा हमने ली है आज की रिचा के साथ में दे दें है ना सुव्या हव्य हो तारा दैया कवि यज्ञ यक्षताम इमाम यदि मन हमारे धुल गए होते हम अपने धूतल तमट होते जीवन के सत्य हमने खोज लिए होते हम अपने गुरदान शत्रु में बन वाह जगत को अनासत भाव से का यथा निर्वाह करते हुए हम आत्मा की जगत में खोने नहीं होते तो ये चा भी हमारी होती है हमारी राण होती है हमारे जीवन का मंत्र होती है ता, ता मानी होता है ता कहते हैं दोनों को दो यहां दो क्या है प्रलय और उत्पत्ति का भाव है यहां है ना तो प्रणय और उत्पत्ति यज्ञ दोनों की करता है अग्नि एवं यज्ञ की जो ज्वालाएं हैं ज्वालाओं की स्तुति हम कर रहे हैं अपने ही अंतर से प्रकट हो रहा हमारा तेजस उसे हम और अधिक उभारना चाहते हैं जिससे महाभारत युद्ध निष्प्रभावी हो जाए और मेरे कोई भी सैनिक न कटे और मैं इन्हीं कोषों सबको ज्योतियों में ढालता अनंत की ओर जा सकू ये है। मेरा उद्देश्य है श्रो मेरा उद्धार नहीं है यह कहूं कि मैंने माना भेदियां भगन गायन है हां संप्रदाय पढ़ा तुम पढ़ संप्रदाय कपड़ों की भांति तुम धर्म को उड़ाते हैं वेद आत्मा की भांति इसे धारण करने की बात करता है चित्रांधर शब्द आया था अभी ये सत्यवती का पुत्र है चित्र कहते हैं प्रभु द्वारा चित्रित अंग कहते हैं जिसके अंग रंग चित्रित हो वैसे तो चित्रांत संस्कृत में हम उनको कहते हैं क्षमा सहित वो जो चितकबरे होते हैं ना जिनके चेहरे को बोल शरीर में बाग होते हैं सफेद काले सफेद काले तो हमें संस्कृत में क्या कहेंगे चित्रांगत कहते हैं और चित्रांगन कहते हैं तिलक को जहां पर अपनी माथे पर लगाते हैं इसे भी हम क्या कहते हैं चित्रांगत हुँ? समझ ले चित्रांगत माने तिलक कि तो तिलक और त्रिपुंड विपुं मर जाते हैं कुछ पैदा नहीं करते हैं अंबा और अंबालिका के कोई संतान नहीं होती है विचित्र वीर कहते हैं कल्पनाओं को सपनों को इतनी पूजाएं कर ली हैं इतने पाठ करनी है इतने हवन गायों ये विचित्र वीर हैं इनके भी कोई संतान नहीं होती भी उत्पन्न नहीं करते आज भी हमारे जीवन में हमें लगता है मेरा है मैंने पैदा किया है मैं पूछता हूं कि मूली बनानी है तेरे को लड़का कहां से क्या तन का एक नया बना सका तुम तो मेरा तेरा ये विचित्र भी है तुम्हारा स्वरूप क्या आज तुम्हारे असत्य और ज्ञान और भटकाव का कारण नहीं कि एक क्षण जीवन का बनाना नहीं आया मुठ्ठी भर मट्टी से मुठ्ठी पर दाने अन्न के बनाने ना आए पेड़ों की शरण हुए बिना और यह मानना कि मैंने ये सब चित्रित किया है जो कुछ बना विचित्र है ना विशिष्ट चित्रण है यह मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ है यह दम जो है यही तो हमारा विचित्रवीर है जो पैदा कुछ नहीं करता है गाता बहुत है मानता बहुत है फूलता अत्यधिक है और विचित्र वीर और चित्रांगत का कोई पथ नहीं होता कोई आगे उपलब्धि नहीं होती वे अकाल मित्य को भी जाते हैं वेद की कहानी सत्य और आत्मा ही आत्मा जो सत्य हो असत्य जो आत्मा है उसी की सृष्टि है उसी का सचराचर है वे ही उत्पत्ति करते हैं दंभी और अज्ञानी जन मेरा और तेरा में बढ़ जाते हैं सत्यनिष्ठ ज्ञानी और भक्त प्राणी मात्र को एक पिता परमेश्वर बनाता है इस सत्य को वे जीवन में आचरण और विचार में व्यवहार में कभी नहीं ठुकराते हैं भाव से उसके बनाए हुए संपूर्ण से चराचर को मनसो वाचा कर्मणा शिरोध्वार करते हुए प्रणाम करते हैं है। और जब तक ये विचित्र वीर और विचित्रांगन मरेंगे नहीं महाभारत की कथा तुम्हारे जीवन में भी उतरेंगी नहीं कभी नहीं पढ़ पाओगे महाभारत को वे तो और भी ऊंची अवस्था है महाभारत को अपनी शेरी बनाया है वेद तत्व लाने के लिए ऋषा में हम स्थिति कर रहे हैं तासु जिह्वा जिवा कहते हैं जीभों को और जीव कहते हैं लपलपाट लप लपटों लप को की जो में होती है उनको भी लपटो को भी हम जिवा कहते हैं जैसे कि हम अश्विना पूर्ण दंशा नरा श्री रया घूसण वनतन गया अश्विना यजी छो द्रव प्राणी शुभस्पति अश्विना हे ब्रह्मज्वाला है वैसे तो घोड़ी हो गया अश्व अश्विनी घोड़ी अश्विन घोड़ा तो अश्विना अश्विनी घोड़िया अश्विना पूरा शाह कि हे ब्रह्म ज्वाला आदि शक्ति ही आदि अग्नि पूरी दंशसा असंख्य शूलों को असंख्य जिन्ओं को धारण करने वाली नारा शरीर अयाध दिया हे नारायणी हे ब्रह्माग्नि शरीर अयाध दिया जड़ चेतन सचराचर को धारण करने वाली पूरी पूजा असंख्य मुखों से असंख्य मुझों से संपूर्ण सचराचर का सामग्री रत कल से करने वाली, खाने वाली, क्योंकि तो ब्रह्म ज्वालाएं यज्ञ की अग्नियां पेड़ों में जीव धारियों में यदि सचराचर को भोजन के रूप में ग्रहण न करें तो अगली सृष्टि कहां होगी तुम्हारे घर में संतान की काना होगी और शरीर में रक्त की अग्नि ब्रद कहा आएगी अगला दिन अगला क्षण जीवन का नया कोष तू तो कहां पाएगा? इसीलिए, तो इसी विचार को जो पूर्व के तो नंबर क्वार है तुम यहां उप, है व्याप्त हुए हद हवन को हद को सामुग्री को साकल को समुदा आदि को अपने में अपने मुख में अपने जिमाओं में अग्नियों में ग्रहण करने वाली व्याप्त करने वाली भूषण करने वाली हो तारा देव्या कवि देवत्र की भी दी, देवताओं की सचराचर की सबको यज्ञ करके प्रकट करने वाली हाँ उतारा कहते हैं यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी हे ब्रह्मग्नि यज्ञ यक्षताम इम हम जो यज्ञ के साथ में समाधिष्ठ होकर प्रस्तुत हुए हैं, हम सबको में मने नमन मन हम यज्ञ आत्मारूपी इस यज्ञ में हां हमें भी यक्ष का ग्रहण करो पूजित करो हमें भी सम्मानित करो अर्थात इस यज्ञ में हमें भस्म कर हमारा नया रूप दो और ना इस विचार में पूर्व की विचारों के साथ जब तो आप जोड़ेंगे तो आपको पुनः इसका रहने समझ मुझुआ होगा कि हमने उन्हीं विचारों में कहा था कि पावका मा सरस्वती वाजे भी वाजेवती जम वस्तु दिया वसु पावका न सरस्वती पावक अग्नि होकर पावक माने हा तो जानते ना हिंदी में भी पावक माने अग्नि हा पावका ना माने हमारी ना शब्द हमारे के एक में आता है पावका ना, ना सरस्वती अग्नि होकर हे मान हे सरस्वती ये ब्रह्म ज्वाला मेरे अंतर में प्रच्वलित ज्योति हे स्वयं तेजस वाजे भी वाजनी बती यज्ञों के द्वारा मेरा बाजीकरण करने वाली कैसे करने वाली कि मट्टी का ढोंडा थे पन पानी में जाता था घुल जाता था उसी मट्टी के ढोंने को जब फिर ज्वाला तूने अपने घर में यज्ञ किया और निरंतर उसे बाजीकरण करती रही पुष्ट करती रही वाजनी रती तो मट्टी का ढेला मनुष्य बन गया वह तो शरीर बना जिस जल भी वो घुल जाता था आज उसमें नहाता है आनंदित होता है कि करता है तुम तो ये हे अग्नि तुरे द्वारा ही तो संभव हुआ तो पावका ना सरस्वती वाजो भी वाजनी होती यज्ञ वैष्ठु अब एक बर्तन का एक यज्ञ फिर करो ऐसा वस्तु मैंने उल्टा करना मैंने तो जो पहले किया है उसे पुनः करना दोबारा करना तो यज्ञ वस्तु उसी यज्ञ को जिसके द्वारा मेरा वर्गीकरण किया है उसे पुनः करो और इस बार मेरी कामना है महा मेरी प्रार्थना है महा कि मुझे क्या बना दो वस्तु वसु अग्नियों को माने धारण करने वाला वसुमाने अग्नि को कि जैसे आज जल को धारण करता हूं खेलता हूं आनंदित होता हूं कल लगते मैं भी शिव के जल से कर सकू मुझे विरोध होगा ये मान करी हम लोग पूर्व पूरी जाएंगे और उसी को यहां इस ऋषि में हम इस प्रकार पढ़ रहे हैं किसुजिव्या उपहब है कि तुम्हारी ही प्रणय और पति की अग्नियों के द्वारा सुबाने दिव्य लपटों के द्वारा मुखों के द्वारा उपभग्ञ व्याप्त होकर के सामग्री होता रहा दिव्या कवि वो जड़ से जड़ तुम्हें यज्ञ होकर के तुम्हारे यज्ञों के द्वारा देवत्व को पाता आत्मा में व्याप्त होता स्वरूप हो जाता कभी माने आत्मा आत्मस्वरूप ईश्वर परम हां कवि शब्द जो है सभी देवी देवताओं के लिए भी प्रयुक्त होता है आत्मा कुंड को, को भी कवि कहते हैं है ना और कवि परमेश्वर को भी कहते हैं और कहा कवि मंत्र द्रष्टार कवियषियों को भी कहते हैं लेकिन यहां इसका अर्थ यही है कि जिस प्रकार तुम नहीं यज्ञ होकर तुमको अर्पित होकर जिसे तुम अपने में जला लेती हो उस हव का भी जिसका तुम यज्ञ करती हो, होता रहा हां अधिष्ठात्री होती है यज्ञ करती हो ग्रहण करती हो जिसको उसको भी देवत्व देती हुई आत्मा का स्वरूप प्रदान करती आत्मा का रूप देती हो यज्ञ लो यक्षताम इमम ऐसे ही यज्ञ में हम सब प्रस्तुत हैं मां हमें भी ग्रहण करो तो इसको भी उसी ऋषि में तीसरे स्रोत में निर्णय लिया था कि जब मेरे जीवन के क्षण शेष हो चुके थे थोड़ा इसको और ले लेते हैं पहले ही सूर्त की पहली दिशा में मधु चंदा ऋषि ने कहा उसे तो यदम दास उसे तम अग्नि वह दम करे शि तबे तम अंगे रहा जिस अंग को प्रकृति के जिस भी अंग को किसी भी अंग को वेदन दास से जिसे जलाया किया तम तो अग्नि तुमने हे ज्वाला तुम माने तुम अग्नि माने ज्वाला अग्नि कि ये ज्वाला वेदन दास से तुम तो अग्नि जिस अंग को भी धरती के तुमने जलाया हे ज्वाला हे अग्नि मैं ध्यान करीशी उसी का कल्याण हुआ क्या हुआ तबेत तत् सत्यम अंदिरा तब माने आपकी ही उस सत्यम प्रकृति का अंदिरा वो अंग हो गया कि चित्र की राख बन गया तिगड़ा उन्हीं भस्मियों को जो अन्न अपनी प्रकृति की तुमने चुनाया यज्ञ किया तो ये शरीर दुर्गंध और पानी भस्मी ना रहा तो जिस प्रकृति के जिस पेड़ की तुम ज्वाला थी वो उसी पेड़ का तवेत तत् सत्यम अंधेरा वो उसी हो कि अंग राख ना रहा वो सुंदर अन्न बना फल बना वनस्पति में लौट चला और कैसे लौटा वो भी तीसरे सूख में मिल गया था केंद्र यागी विप्रजुता सुता हुत उपब्रह्माणी वाघी अन्न को हे इंद्र हे ब्रह्मगुणि धीरे सीतो धारण करने की इच्छाओं से प्रेरित होकर विप्रजूता बुद्धिमान दंपत्ति पति पत्नी विप्रमाने सदबुद्धि सद्बुद्धि प्राप्त और गर्भ के उस क्षीर सागर से बगी सागर से हम जो अन्य थे पुत्र बन बाहर चल दिए हमारा जन्म हुआ मिल नहीं हम विश्व दे वासरा सुतमा दत्त तू नया उणी और जब जन्म हुआ हमारा स्वयं अमर आत्मा शीघ्रता से हमारे देह में प्रवेश पाया और उसने पुनः योगी की अग्नियों को प्रज्वलित किया मां आपी का आवाहन किया और जैसे प्रभात होते हुई अंधेरी छठ जाती पेड़ों पर पक्षी कलरव करने लगते हैं उसी प्रकार हे ज्वाले हे मां जब तू मेरे अंतर में प्रज्वलित हुई तो मेरे भी देह के पूर्व ब्रह्मांड सब आलोकित हुए थे और मैं रोया उन पक्षियों की तरह कह चाह रोड़ा यह मेरा पहला रुदन था वो भी ही छाना तो तेरी ही कृपा से तो था तुम यज्ञ ना करते तो भस्मी में गया यह शरीर तुम्हें तो यह दुर्लभ मानव का तन पाता कैसे आज हरेक को दम है मैंने पैदा किया है मैं खिला रहा हूं मैं पाल रही हूं लेकिन पाना तो तूने था क्योंकि निचित वीर और चत्यानंद के संतान होते नहीं है वो निपते ही मरते हैं लेकिन दम्भ बहुत होते हैं आकाश जितने ऊंचे और जिसमें तोड़े दम्भ जो हुआ किंचन उसी को मिले धीपर की रहा जिसने सत्य भी नहीं स्वीकारा उसे सत्य की रहा मिलेगी कैसे जो सच को सच मानने को तैयार तो नहीं है उसे नाम कृषि हो जाएंगे हम सुनते हैं अपने असत्य जगत नहीं लौट जाती ये नहीं सुनते कि चलो पहली भूलों को अब मत दूंगा अब तो ईमानदार अपने से तो मिल जाओ बाहर जगत को अनाशक्त भाव से ईश्वर का निमित्त होकर किया जा सकता है और अधिक सुख से और अधिक सफलता सफलतापूर्वक अशक्त होकर तो हम खुद ही हर चीज को विषक्त बनाते हैं एक जगह भोजन परसा हुआ था हर कोई खाए और तारीफ करे और ये खाए क्या इतना कड़वा खाना बहुत कड़वा वो कहीं कि नहीं खाना है तू तो ऐसा क्यों कह रहा तू तो देखा क्योंकि तूने हाथ धो नहीं था ना बोले हाथ तो बोले वो हाँ। तो जो तो जहर को धोल रहा था तो हाथ में तो, ते तो तेरे वही लगा हुआ था अब उससे लग करके जो भी खाना जाएगा वो कैसा होगा तो जो आविश्वास है जो असट है वो भौतिक जगत को भी तो जहर बना के ही खाएगा उसने हाथ ही नहीं धोया अपने जिस चीज को उठाएगा ये भी कड़िए हाथ जो कर, कर देखिए तो जिसकी ग्रहण करने की मनोवृत्ति कड़वी है उसके लिए अमृत भी तो विष ही होगा और आज इसे हम बदलना नहीं चाहते अगर अमृत तो भी हमारे भी कुछ नहीं होगा आज भी हम उस असत दिन तो में हाथ धोकर अनासक्त भाव में आना नहीं चाहते हैं अरे मिन्नत होकर गई जीएंगे मस्त नहीं गया अब बहुत जहर नहीं फैलाएंगे औरों को भी विष नहीं देंगे और खुद भी विश नहीं देंगे क्योंकि तो अगर हाथ में जहर लगी है तो खाएंगे तो जहर है और खिलाएंगे तो और हम किसी को दे कह सकते हैं और हम किसी को दे कह सकते हैं बड़े दम्बपूर्वक हम खिला रहे थे वो मरा जा रहा है और हमको दम है कि देखो हम खिला तो रहे तुमको नहीं तो तुम तो भूखे मर जाते अब खाके मरोगे मरोगे तो नहीं क्या बात है जिसने मन की कड़वाहट नहीं हो जिसमें अंतर के पाप नहीं हुए वो खाएगा तो देश खिलाएगा तो, तो इन कथाओं का रहस्य है कि पाल वो रहा बना वो रहा हम खाली नहीं, नहीं थे वो नहीं फूलगा, हम फूल रहे हैं पाकिस्तान युद्ध की मुझे घटना याद आती है हमारी काफी आर्मी पाकिस्तान बॉर्डर की जमीन में फंस भी गए थे और युद्ध भी भयंकर हुए और जनरल जिसकी कमांड में थी वो तो बेचारा टूट गया और कुछ दिनों के बाद उसके यहां एक फंक्शन था उत्सव था तो हमको भी वहां जाना पड़ गया तो जंगल तो बड़ा मायूस था उसे शांति में देते रहे भूषण में था उसमें। लेकिन उनकी धर्म तक में लंबे लंबे बुंदे पहने हुए और गैनों से सजी हाथ नचा नचा कर बता रही थी कि फौजें कैसे लड़ी और युद्ध कैसे हुआ और कैसे कैसे मूवमेंट हुई हमने कहा जनरल के युद्ध गई थी मस्का दी है ये हाल हमारा है बना वो रहा खिला वो रहा पाल वो रहा वो मैं फूल बनाने को तो सक रहा वो माउन है और हम हैं कि गाते भी नहीं है और भी नहीं है बंश से फूली जा रहे मेरा है मैंने बनाया है क्या बात है अपने निमिट कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति भी हम ईमानदार नहीं है वो कैसे सकते हैं आशक्त व्यक्ति कभी ईमानदार नहीं होता और अनासत व्यक्ति कभी बेईमान नहीं होता आशक्त व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता और अनासत व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता यह हमेशा याद रखो और यही कह रहा है देवास हो अब तुरा उसरा तू नयाणी कि तू आ तू जलू तू प्रजलित हुई तो जैसे पक्षी कलरव करते हुए प्रकाश उठता है मेरे नेत्र में भी जड़ती आई और हे मां मेरे अंतर में भी कलरव गा और मैं रोया देवासो स्नेहा माया से अद्रोहा मेघिन दुषंत बन गया और उसके बाद तुझे भी यज्ञ करके हुए ज्वाला जो भी मां के दूध में जल आदि में भोजन में जो भी मुझे पुलाव आ रहा था उस तो आत्मा यज्ञ कर रहा था पूरी अग्निओ में और तुझसे प्रार्थना कर रहा था स्वयं विश्व का देवता भी देवा कभी भी तुझसे प्रार्थना करता था और तुझे में मुझे आहूत करता था उपहब्देश दे, में Hmm. क्यों कर रहा था ईश्वरी देवासो अश्विधा क्यों चाहता था कि रक्त मांस और मज्जा से शरीर पुष्ट हो जाए क्यों यही माया कि बाहर की मायाएं कहीं शरीर को खंडित न कर दें यह महाभारत कहीं अपने जन्म में ही ना नष्ट हो जाए और उद्देश्य मेरा जीवन का न खोल जाए इसलिए वो मुझे पुष्ट देव बना रहा था और मेघन दुषंत बन और मुझे भी उसी नहीं प्रदान करी थी तो तुझ तो में पाने के लिए अनंत के नचाने के लिए निधन दुषंत बनवायाग्नि ज्वाला उसी के लिए तुमने वो पाया था और इन्हीं को इन्हीं विचारों को और अधिक सुंदर रूप से कथाओं के माध्यम से महाभारत महाकाव्य में हमें इसी प्रकार दिखलाया जाता है महाराज पांडव पांडव और ध्वतराष्ट्र हूं धृतराष्ट्र अंबिग होने के कारण वे राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बनाए जाते हैं उनके स्थान पर महाराज पांडव सुशोभित होते हैं और वे बहुत ही धर्म प्रिय राजा हैं समर्थ हैं चारों लोगों के राजे श्री फैलती चले जाते हैं सारे राजा उनके साथ सुसंगठित होते हैं और इस प्रकार सब एक सारा देश एक सूत्र में बनने लगता है ऐसे ही समय में महाराज पांडव दो विवाह होते हैं एक पत्नी है कुंती और दूसरी है माधुरी मध्री नरेश की बेटी माधुरी है कुंती की कहानी विशेष है कुंती महाराज पृथ्वी की पुत्री है और महाराज पृथ्वी ने कुंती को पप करके यज्ञ से पाया था यज्ञ की ज्वालाओं से कुंती प्रकट हुई थी और उसका नाम था पृथ्वा महाराज पृथु की कोई संतान नहीं थी उन्होंने घनघोर तप किया और तप करके उस तप के से ही यज्ञ की ज्वालाओं से ही ये कन्या प्रकट हुई थी जिसका नाम पृथा था पृथ्वी के ही संबंधित महाराज कुंती भोजन अनुन विनय करके कुंती को गोद ले लिया पृथा को गोद लिया और जब पृथ्वी महाराज कुंती भ्रोज के यहां आई तो उसका नाम कुंती पड़ गया तो इस प्रकार कुंती का पहला पूर्ण नाम रिथा है और दूसरा नाम कुंती ही और कुंती यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न है तो पहली पत्नी महाराज पांडु की जो है वो भी लक्षण है यहां ध्यान रहे कि धृतराक्ष और पांडु वेद व्यास के नेत्रों से प्रकट हैं तो ये भी साधारण मानव नहीं है क्योंकि आगे जब हम चलेंगे तो ये आपके जीवन की विभिन्न भावों को दर्शाने लगेंगे तो आप सोचोगे कि स्वामी जी हाथ से पैर से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पहले ही हम स्पष्ट कर दें कि कुंती कहां कुंती कहां से प्रकट है यज्ञ की ज्वालाश से और यज्ञ जो हंगे में पढ़ते आ रहे हैं यज्ञ जो हमारे हम सब में प्रचलित है खाली बाहर का यज्ञ में समझ लेना तो इस कथा में महाराज पांडु की दो पत्नी रही कुंती और मद्र निवेश कन्या माधरी कुंती जब छोटी थी बाल्यावस्था में थी तो उसी समय महर्षि दुर्वासा महाराज कुंती भोज के यहां हजारे थी तो महाराज कुंती भोज ने कुंती से दुर्वासा की सेवा करने के लिए कहा और उसने दुर्वासा की भरपूर सेवा की तो उसकी सेवा से दुर्बाशा बहुत प्रसन्न हो और उन्होंने कुंती को एक मंत्र दे दिया और उससे कहा कि इस मंत्र के द्वारा तुम जब भी चाहोगे तुम्हें देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और कुंती ने उस मंत्र को शिजोधार किया महा से की कथा है अभी कुंती हाँ उस मंत्र को लेकर के कुंती के मन में विचार आया कि भला ऐसा कैसे हो सकता है क्या मंत्री भी शक्ति तो है ऐसा कोई अद्भुत विलक्षण कार्य है जो हो सकता है ऐसा सोचकर कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया और सूर्य देव प्रकट हुए तो वह भी भयपीत हो गए सूर्य ने कहा वर मांगो जो मांगोगे वो मैं तुम्हें ढूंढा क्योंकि तो तुमने मूंगा आवाहन किया इस मंत्र के द्वारा तुम ढूंढागी तो उसने कहा कि महाराज मुझे तो अपने विवाह नहीं हुआ है मैं तो कन्या हूं तो सूर्य ने, ने कहा कि आवाहन के बाद मेरा वर नहीं होगा, तुम्हारा पुत्र होगा लेकिन तुम फिर भी कन्या ही रहोगी और इस प्रकार कुंती को कुमारी अवस्था में हुई एक बालक की प्राप्ति हुई